शंविणों शंविणों के ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में, में, में प्रस्तुत है, है बेताल 25 की, की पहली कहानी पापी कौन धुन के पक्के राजा विक्रम ने पेड़ से शव को उतारा और उसे अपने कंधे पर डाल दिया और फिर यथावत श्मशान, श्मशान की ओर तीव्र गति से बढ़ने, बढ़ने लगे, लगे तब, तब शव के अंदर के वेताल ने उन्हें, उन्हें समय बिताने के लिए, लिए कहानी, कहानी सुनानी प्रारंभ की काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था उसका वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला उसकी पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर में गए घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या हैं कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है दीवान का लड़का तो वही एक पेड़ के नीचे बैठा रहा पर राजकुमार से रहा नहीं गया वह आगे बढ़ गया राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही फिर उसने किया क्या कि जुड़े में ऐसी कमल का फूल निकाला कान से लगाया दांत से कुतरा पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा लिया इसके, इसके बाद अपनी सखियों के साथ चली, चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने, अपने मित्र के पास आया, आया और, और सारा हाल, हाल कैसे कैस सुनाया आया? हाल सुनाकर सुना सुना बोला मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है और न ही ठिकाना वह कैसे मिलेगी दीवान के लड़के ने कहा राजकुमार आप घबराए नहीं वह सब, सब कुछ बता कर गयी है राजकुमार ने पूछा वह कैसे दीवान का लड़का, लड़का बोला।, बोला उसने, उसने कमल, कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो इसका मतलब यह है कि मैं कर्नाटक के रहने वाली हूँ दांत से कुतरा तो इसका मतलब था कि मैं दंत बाट राजा की बेटी हूँ पाओ से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा और बोला अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो दोनों मित्र वहां से चल दिए घूमते घूमते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा कात मिली उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले माई हम सौदागर हैं हमारा सामान पीछे आ रहा है हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई वह बोली बेटा तुम्हारा घर है जब तक जी में आए यही रहो दोनों वहीं ठहर गए दीवान के बेटे ने उससे पूछा माई तुम क्या करती हो तुम्हारे घर में कौन कौन है तुम्हारी गुजर कैसे होती है बुढ़िया ने जवाब दिया बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है मैं राजा की बेटी पदमावती की धाय थी बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ राजा खाने पीने को दे देता है दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा माई कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुधीप पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई, तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया ने घर आकर सारा हाल राजकुमार को कह सुनाया राजकुमार हक्का बक्का रह गया तब उसके मित्र ने कहा राजकुमार आप घबराए नहीं उसकी बातों का अर्थ समझें। उसने दसों उंगलियां सफेद चंदन में मार इससे इसका मतलब है कि अभी दस रोज चांदी के हैं उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी दस दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में तीन उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मार और कहा भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी, सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक, शोक से व्याकुल हो गया दीवान के लड़के ने समझाया इसमें हैरान होने की क्या बात है उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है तीन दिन और ठहरो तीन दिन, दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहाँ पहुँची इस बार राजकुमारी ने उसे फटकारा और फटकार पश्चिम की खिड़की ऐसी बाहर निकाल दिया उसने आकर राजकुमार को बता दिया सुनकर दीवान का लड़का बोला मित्र उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया हथियार बांधे दो पहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की के रास्ते अंदर पहुँच गया राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गयी एक से बढ़कर एक चीजें थी रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया इस तरह कई दिन बीत गए अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने सच बता दिया और बोला वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है बड़ा चतुर है उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो राजकुमारी ने कहा मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ तुम उसे खिलाकर कर तसली देकर लौट आना खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुँचा वे महीने भर से मिले नहीं थे राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल कह सुनाया कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी है तभी तो उसने यहां भोजन बनाकर तुम्हारे लिए भेजा है दीवान का लड़का सोच में पड़ गया उसने कहा यह तुमने अच्छा नहीं किया राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती इसलिए उसने इस खाने में जहर मिला कर भेजा है यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में ऐसी एक लड्डू उठा कुत्ते के आगे डाल दिया खाते ही कुत्ता मर गया राजकुमार को बड़ा, बड़ा बुरा लगा उसने कहा ऐसे स्त्री से तू तो भगवान बचाए मैं अब उसके, मैं उसके पास, पास नहीं जाऊँगा दीवान का दिवान बेटा बोला, बोला।, बोला। नहीं।, नहीं अब, अब ऐसा, ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चले आज रात को तुम वहाँ जाओ जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं बाई पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना राजकुमार ने ऐसा ही किया उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेज बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच जाओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया तब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा योगी महाराज ये गहने आपको कहा से मिले योगी बने दीवान के बेटे ने कहा महाराज मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांग में त्रिशूल का निशान बना दिया इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी ऐसी कहा की पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो की त्रिशुल का निशान तो नहीं है रानी ने देखा तो था राजा को बड़ा दुख हुआ बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला महाराज धर्म शास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है योगी ने जवाब दिया राजन ब्राह्मण गऊ स्त्री लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया राजकुमार और दीवान का बेटा तो इसी ताक में ही बैठे थे राजकुमारी को अकेले पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद ऐसी रहने लगे इतनी बात सुनाकर बेताल बोला राजन यह बताओ कि पाप किसको लगा है राजा ने कहा पाप तो राजा को लगा दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा था अभी आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की पहली कहानी पापी कौन लेखक सोमदेव वाचक स्वर भारती परिमल